शांति नमस्कार मैं हूं एसीपी सी अरुणेंद्र सिंह आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुंदर मन की शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कदर भी निये कदर भी नलिए खुलेआम नलहरा चलिए हुजूर इस कदर भी नलिए खुले आम माच नलहरा के चलिए हुजूर कदर भी नलिए नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान सुबध नारायण जी हमारे साथ हैं तो इनसे हम लोग बातें करने वाले हैं करियर के बारे में और आप करियर काउंसिलर हैं और निश्चित तौर पर आज जब आप विचार करेंगे और आप सुनेंगे सुबध नारायण जी को तो निश्चित तौर पर आपको अपना करियर में विशेष रूप से करियर काउंसलिंग के बारे में तो पता चलेगा और आप अपने करियर को कैसे फ्रेम कर सकते हो इस बात पर भी आपको आत्मचिंतन मिलेगा तो आइए आप सभी की तरफ से सुगत नारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में नमस्कार मेरा नाम शोभित नारायण अग्रवाल है इस सेगमेंट में मैं आपसे करियर काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स माना सिद्धांत के बारे में बात करूँगा दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब हम किसी भी करियर के बारे में हम चुनाव करते हैं तो एक सिद्धांत होता है कि करियर छोटे से बड़ा होता है कई बार लोग शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं कि एकदम से बहुत धन और पैसा हमारे पास आ जाए लेकिन सही मायने में करियर वो है जहां से एक शुरुआत होती है जैसे कि गुलाब एक पंखुड़ी होती है फिर धीरे धीरे वो बीच में से गुलाब खिलता है और वो बड़ा होकर पूरा खिला हुआ गुलाब बनता है वही उसकी खूबसूरती है चाहेंगे कि एकदम से गुलाब खिल जाए तो वो भी नहीं होगा उस पंखुड़ी की भी अपनी खूबसूरती होती है और उस खिले हुए गुलाब की भी अपनी एक खूबसूरती होती है तो हमको ये समझ में आना हमको ये समझना होगा कि जो करियर होता है वो धीरे धीरे डिवेलप हाँ होता है जैसे कि जॉब जब हम जॉब करते हैं एक होटल इंडस्ट्री में मिसाल के तौर पे तो हो सकता है हमको वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिले या हमको वहाँ पर शेफ़ का जॉब मिले लेकिन जो आ, मैनेजर होता है होटल का उसको क्या डायरेक्ट वो जॉब मिलती है बच्चे ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी ना होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया 21-22 साल के हैं तो क्या सीधे उनको एक फाइव स्टार होटल का होटल मैनेजर बना दिया जाएगा सोचने की बात है पहले उनको जॉब्स दिए जाएंगे भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब दिए जाएंगे तो साल भर किसी एक जॉब में काम करेंगे जैसे कि मैंने बताया रिसेप्शन हो गया हाँ और एक होटल में तो कई प्रकार के टास्क होते हैं तो दो साल के बाद फिर उनको दूसरा टास्क दिया जाएगा अगर उनकी काबिलियत अच्छी रही क्षमता अच्छी रही लोगों के साथ कैसे व्यवहार में आते हैं कस्टमर को कैसे खुश करते हैं ऐसे करके फिर हो सकता है पाँच साल सात साल दस साल के बाद जब उन्होंने भिन्न प्रकार के जॉब्स उस होटल में रहकर करे हों तब उनको होटल मैनेजर का रोल मिलता है और उनको अपने ऑफिस में बैठकर लोगों से काम कराना होता है तो जब व्यक्ति ने खुद ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया होगा तो ऑफिस में बैठ क्या वो ग्राउंड लेवल का काम करा पाएंगे कहने का भाव ये है कि जो करियर होता है वो स्पाइरल में डेवलप करता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है जैसे स्पाइरल होता है हाँ आपने देखा होगा जो कोई लताएं होती हैं हाँ ऐसे जो क्रीपर्स होते हैं तो उनमें छोटे छोटे वो टे, टेंट्रल्स बने हुए होते हैं जो कि पकड़ के दीवार को या किसी ऐसे सहारे को वो ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है तो ऐसे ही हमारे जीवन में करियर का भी महत्व है दूसरा सिद्धांत जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि हमको आ, एसेस करना चाहिए जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है उसको स्वीकार करने से पहले एसे माना हमको उसका माना परखना चाहिए कि वो हमारे लिए इस समय फायदेमंद है या नहीं आ, English तो सब अच्छी बोल लेते हैं अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हों क्लास टेंथ का भी बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है और कॉल सेंटर एक इंडस्ट्री है क्या उसको 12th का एग्ज़ाम देने से पहले जॉब नहीं मिल सकता मिल सकता है इंग्लिश अच्छी बोलता है और जॉब कहाँ मिलेगी उसको कॉल इंडस्ट्री में कॉल इंडस्ट्री में क्या करना होता है एक कॉल सेंटर में क्या करना होता है उनको बातचीत करनी होती भले चाहे वो हिंदी भाषा में हो या वो अंग्रेजी भाषा में हो तो हमको ये देखना होगा कि वो अपॉर्चुनिटी हमको पैसा दे रही है दस हजार रुपए की क्या हमको अपनी पढ़ाई छोड़कर वो दस हजार रुपए की नौकरी लेनी चाहिए एसेस बिफोर यू एक्सेप्ट इस सिद्धांत का मतलब यही है आपने ट्वेल्थ ख़त्म कर लिया उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल सकती अब अपना सीवी वी बना के कहीं मार्केट में दोगे नौकरी मिल जाएगी आपको लेकिन क्या उस समय आपको वो नौकरी लेनी चाहिए कारण बहुत हो सकते हैं हमारे परिवार का बैकग्राउंड क्या है हाँ ये बात बिल्कुल सही है अगर परिवार की जिम्मेदारी हमारी है घर में फ़ाइनेंस हमारे इतने नहीं हैं फाइनेंस अर्थात धन हाँ क्योंकि धन अगर हमारे पास इतना नहीं रुपया हमारे पास इतना नहीं है और घर की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है तो बात अलग है क्योंकि हम घर के बड़े हैं और जिम्मेदारी हमारी है माँ बाप और हमारे भाई बहन है उनकी हमको देखभाल करनी है तो उस रूप से अगर हम ये कदम उठाते हैं तो ठीक है लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि ग्रेजुएशन करके अगर मैं जॉब करता हूँ या मैं खुद का अपना कोई कारोबार शुरू करता हूँ तो उसका क्या फ़र्क होगा उसके क्या फ़ायदे हमारे होंगे तो ये प्रिंसिपल बात करता है एसेस बिफोर यू एक्सेप्ट तीसरा प्रिंसिपल जो है सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि हमको सेंसिटिव होना चाहिए पर्यावरण के प्रति हा? कोई कारोबार हमको मिल रहा है जो कि लीगल ना हो कमाई बहुत है क्या हमको करना चाहिए ये ये सोचने की बात है मिसाल के तौर पे शराब बनाने की जो कंपनियां हैं या फिर मांस काटने का जो कारोबार होता है मांस खाना सिगरेट बनाना आ, बीड़ी और मछुआरे का जो पूरा काम होता है समुद्र तट पे जो पूरा कारोबार चलता है आ, आ, सी फिशिंग आ, को लेकर अगर हमारा परिवेश हमारा बैकग्राउंड हमारा हमारी संस्कृति हमको इन करियर्स में जाने के लिए मना करती है तो हमको नहीं जाना चाहिए हमको यह भी समझना चाहिए कि इन सब कारोबारों को करने से पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचता है दूसरे लोगों को क्या नुकसान पहुंचता है खुद को क्या नुकसान पहुंचता है तो क्या हम ऐसे करियर को चूज करके सदैव खुश रहेंगे अगर रहेंगे तो निर्णय आपके हाथ में है अगर नहीं रहेंगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि हम किस दिशा में अपने जीवन को लेकर जाना चाहते हैं चौथा सिद्धांत ये है कि कई चीज़ें होती हैं जो कि चेंजिंग होती हैं मगर फिर भी अनचेंज्ड रहती हैं मिसाल के तौर पे जब ककून तैयार होता है उसके अंदर उस कीड़े को भी नहीं मालूम होता है कि कुछ समय के बाद जाकर वो बहुत खूबसूरत एक ततली बनेगी रंग बिरंगी और उसके अंदर उड़ने की क्षमता होगी हम सभी के अंदर वो क्षमताएं हैं वो कुशलताएं हैं वो काबिलियत है लेकिन हो सकता है वर्तमान समय में हमको उसकी भासना नहीं है हमको उसका एहसास नहीं है क्योंकि हम अभी तैयार हो रहे हैं और तैयार कैसे होंगे जिस प्रकार ककून के अंदर जो कीड़ा जब ककून का समय पूरा हो जाता है और वो ककून को फाड़ के बाहर निकलता है और हरी हरी जो पत्तियां होती हैं उसे खाते हैं जिससे कि वो पौष्टिक आहार उस कीड़े को मिलता है और वो उसको बोलते हैं लावा बोलते हैं ना लावा बोलते हैं उसको और वो लावा फिर धीरे धीरे चलता है कीड़ा बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो डिवेलपमेंट होते हैं ततली के एक बटरफ्लाई के उसी रूप से हम जब अपनी बाल अवस्था में होते हैं तो स्कूल में जो एडुकेशन हमको मिलती है अपने समाज में जो एडुकेशन हमको मिलती है परिवार में रहकर हमको जो एजुकेशन हमको मिलती है वो हमको तैयार करता है कार्य क्षेत्र के लिए हमको धीरज रखना होगा अपने ऊपर और हमको मूल्यनिष्ठ जीवन को अपनाते हुए हाँ धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि जब वो समय आएगा वो सुंदर समय आएगा उड़ने के लिए हमारा तो हम बहुत खूबसूरती से उड़ पाएंगे तो ये चौदह सिद्धांत होता है ये चौथा सिद्धांत होता है कि चेंजिंग एंड द अनचेंज हमें अपने ऊपर धीरज रखना होगा हमें समझना होगा कि ये हमारी तैयारी का समय है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सुबत नारायण जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया करियर के बारे में करियर प्रिंसिपल्स क्या है किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं उसके बारे में आपने बताया कि हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उनके मुख्य करियर की जो सिद्धांतिक वैल्यूज है उसके बारे में आपने शेयरिंग किया बहुत ही अच्छा लगा आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सेवन सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सुबत नारायण जी बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं उनके अनुभव के तो हम सभी को बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है तो आइए फिर से एक बार सुबत जी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आ, करियर काउंसिलिंग की बात जब करते हैं तो खुद को समझना बहुत ज़रूरी है तो खुद को कैसे एनालाइज़ करें खुद की विशेषताओं को खुद के बारे में जाने कैसे इस विषय को लेकर थोड़ी सी बातें बताएंगे तो हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी हेल्प मिलेगा जी शोभित जी। नमस्कार स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग के कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त शोभित नारायण अग्रवाल करियर काउंसलर और आज के एक सेगमेंट में हम बात करेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की दोस्तों में आपको बता दूं करियर काउंसलिंग चार स्टेप्स में किए जाते हैं पहला स्टेप होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि खुद को पहचानना दूसरा स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क माना ये करियर uh, के क्षेत्र में जितने भी करियर हैं उसको हम समझें हम पहचाने तीसरा है कि करियर ऑल्टरनेटिवस डेवलप करना कि अगर पहला करियर हमने जो सोचा हमको नहीं मिला तो बैकअप प्लान हमने क्या बना रखा है अपने लिए और चौथा स्टेप होता है करियर प्रिपरेशन का यानी कि जो करियर हमने अपने लिए चुना है वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या तैयारी करनी होगी इन चार स्टेप्स में करियर काउंसलिंग की जाती है आज हम आपके साथ पहला स्टेप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करेंगे दोस्तों सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में तीन बातें आती हैं पहला है इंटरेस्ट दूसरा है एप्टीट्यूड और तीसरा करियर बिलीफ इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट माना जो हमें पसंद है करना हमारी लाइक्स हमारी डिस हमारी हम, जो हम पसंद नहीं करते हैं कुछ ऐसी आ, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि दूसरों का ध्यान खिंचवाती हैं वो इंटरेस्ट होती हैं जिससे कि हमारे अंदर इच्छा किसी जागृत होती है कोई काम करने के लिए उसको इंटरेस्ट कहते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो हम आगे चल के करना चाहें उसको इंटरेस्ट करना है बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरेस्ट का अर्थ सही तरीके से समझें इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि जो एक्टिविटी या जो कार्य करने से हमको लगता है समय का हमारा सदुपयोग होता है इंटरेस्ट वो भी एक्टिविटीज़ होते हैं ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है हमको आनंद आता है तो इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर समय वो मतलब स्थायी रहे इंटरेस्ट समय और उम्र के हिसाब से बदलते भी रहते हैं तो आ, जब हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से इंटरेस्ट हमारे जो कि हमको अच्छा लगता है पर इंटरेस्ट ऐसे नहीं जो कि हमको निजी जीवन में अच्छे लगते हैं पर इंटरेस्ट ऐसे जो कि हमको कार्य क्षेत्र में अच्छे लगें जो हम चाहेंगे कि रोज़ हम करें तो हमको अच्छा लगे मिसाल के तौर पर कई लोगों को घूमना बहुत पसंद है तो घूमने के लिए तो हमको धूप में जाना होगा बाहर हमको जाना होगा हाँ लेकिन क्या हम ये घूमना रोज करना चाहेंगे क्या हम चाहेंगे कि हमारा फील्ड वर्क हमारा या हमारा काम हो जो कि हमको रोज करना हो इसी तरह से हमको चुनना होगा जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि आ, ऐसा इंटरेस्ट हमारा जो कि हमको हमारे वर्क लाइफ में हमारे कार्य क्षेत्र में हमको आनंद की महसूसता कराए क्या मैं एक ऑफिस वाला व्यक्ति हूँ या मैं फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ मुझको कंप्यूटर के सामने काम करना अच्छा लगता है या मुझको पब्लिक के सामने बीच में रहकर मुझको काम करना पसंद है इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं इंटरेस्ट वो चीजें हैं जो कि दूसरों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षण करते हैं या फिर हम किसी एक्टिविटीज़ से दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं उसको इंटरेस्ट कहा जाता है इंटरेस्ट वो भी है जिससे कि हमारी क्यूरियोसिटी हमारी इच्छा शक्ति जागृत होती है कोई ऐसी कोई ऐसे कार्य कोई ऐसी चीज़ें जो कि हम आगे भी करना चाहें उसको इंटरेस्ट कहा जाता है जिसको हम परस्यू आगे करना चाहें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे व्यक्ति समझता है वर्थ वाइल वर्थ वाइल माना हमारा समय का सदुपयोग हुआ समय हमारा खराब नहीं हुआ वो ऐसी एक्टिविटीज भी होती जिसमें व्यक्ति बोर नहीं होता यानी कि उसका मन लगा रहता है मन उसका भटकता नहीं है तो वो इंटरेस्ट उसको कहा जाएगा और इंटरेस्ट वो भी है वो भी चीज़ें होती हैं जो कि दूसरों से प्रभावित जैसे कि हम वो जाते हैं कहते हैं इंटरेस्ट आर इफेक्टेड बाई इन्फ्लुएंसिस हमने किसी को देखा कि वो बहुत अच्छा मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं हाँ क्रिकेट आजकल सभी को वो बहुत अच्छा लगता है और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को देखकर मन करता है कि हम भी क्रिकेट खेला करें तो उसको इन्फ्लुएंस कहेंगे उसको प्रभाव कहेंगे और ये इंटरेस्ट की एक निशानी है जो दूसरा एस्पेक्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग uh, का वो है एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि हम पहचाने हमारी काबिलियत क्या है हमारे गुण हमारे अंदर क्या हैं हमारे टैलेंट क्या हैं काबिलियत कुशलता ये सारी चीज़ें ऐप्टीट्यूड होती हैं अब इंटरेस्ट और ऐप्टीट्यूड में अंतर क्या हुआ इंटरेस्ट वो चीज़ें हैं जो कि हमको अच्छी लगती हैं हमको आनंद आता है और हम इन्जॉय करते हैं करना लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम इन्जॉय करते हैं और जो चीज़ हम हमें हमें बहुत रुचि है जिस चीज़ को करने की हमारे अंदर काबिलियत भी हो उसको कर पाने की तो रुचि बहुत होती है लोगों को कंप्यूटर पे काम करने की इंटरनेट से बहुत भिन्न प्रकार की जानकारी निकालने के लिए लेकिन क्या वो काबिलियत हमारे अंदर है ये हमको प्रश्न अपने से पूछना होगा तो दोस्तों एप्टीट्यूड का अर्थ यही है काबलीत और टैलेंट कोई ऐसी चीज़ें कोई ऐसे एक्टिविटीज़ जिसको करने में हम प्राकृतिक रूप से अच्छे हों सक्षम हों कोई ऐसी टेस्ट जिससे कि हमको हमारे पोटेंशियल्स का हमको पता चलता हो कई प्रकार के पोटेंशियल्स होते हैं कई माना कई प्रकार की ऐसी विशेषताएं हमारे अंदर होती है जिससे कि हमको मालूम चलता है कि हम कितने अच्छे किसी कार्य को करने में हैं कुछ लोगों का लिखने की कला बहुत अच्छी होती है कुछ लोगों की स्फूर्ति होती है वो जो शारीरिक श्रम का काम होता है खूब अच्छे से कर लेते हैं कुछ लोगों की बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है कुछ लोगों की समाज में व्यवहार निभाने की हाँ संबंध में आने की हाँ लोगों को ऐसे सहानुभूति देने की कला बहुत अच्छी होती है तो भिन्न प्रकार की कलाएँ होती हैं रचनात्मक कला होती है तो हमारी कला हमारी काबिलियत हमारी कुशलता किस तरफ है ये हमको थोड़ा पहचानना होगा हमें अपने आप से बात करनी होगी शांति में बैठकर हमें इस चीज़ को समझना होगा ऐप्टीट्यूड के कुछ उदाहरण मैं आपको और दे दूं। एक्टिविटीज़ एप्टीट्यूड वो चीज़ें होती है जिसमें हम प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इंटरेस्ट भी है और साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी कुशलता भी उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए तो वो ऐप्टीट्यूड कहलाएगा ऐप्टीट्यूड वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम हम मतलब हमारी कुशलता का स्तर बहुत ऊँचा हमारा हो उसमें Uh, मैं आपको एग्ज़ैम्पल दूं उसमें अगर हम कुशलता की बात करें एक होता है कि घर में खाना बनाकर खिला देना एक होता है मेहमान आते हैं तो उनको खाना बना के खिला देना और एक होता है कि हाँ बड़ा एक फंक्शन है कार्यक्रम है और उसमें वो खाना पकाकर 100-200-500 लोगों को खाना खिलाना तो घर में जो खाना बनता है रोज़ जो खाना बनता है वो तो चलेगा लेकिन जब हमको ऐसे ही बड़े फ़ंक्शन में 500 लोगों को हमको भोजन खिलाना होगा तो वो खाने बनाने का स्तर क्या होना चाहिए वो बहुत ऊंचा होना चाहिए तो उसको एप्टीट्यूड कहेंगे जो व्यक्ति उस प्रकार का लजीज़ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना सकता है हाँ कम समय में कम सामग्री जितना हमको चाहिए सामग्री हमको चाहिए बिना बर्बादी करे हुए हाँ उतने ही लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी बना ले हाँ समय अनुसार कोई बर्बादी में ना हो तो उसको बोलेंगे वो व्यक्ति सक्षम है भोजन बनाने की कला में तीसरी चीज़ ऐप्टीट्यूड को तीसरा उदाहरण ये है जो कार्य हम अच्छी तरीके से कर पाए जो कार्य हम करने में हमको कठिनाई हमको दिक्कत या हमको डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल मुश्किल शब्द हमारी हमारा हमको हमको ना लगे कि हम उसको करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं ऐप्टीट्यूड वो कार्य होते हैं जिसमें हम ज़्यादातर अक्सर करके हम जीत जाते हैं जीत जान माना एक्सेल हम करते हैं उसमें और ऐप्टीट्यूड वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जिस जो कि दूसरों से हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होंगे। इंटरेस्ट uh, से प्रभावित होंगे एप्टीट्यूड आर नॉट इफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस क्योंकि वो कुशलता काबिलियत तो हमारे अंदर है ही तो जब हमारे अंदर है ही तो हम किसी से प्रभावित क्यों होंगे कैसे होंगे स्वत नारायण जी बहुत ही सुंदर आपने स्व एनालाइजिंग के बारे में बताया खुद के बारे में जानने कि कैसे हम लोग प्रयास करें इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल देकर बताया कि जब तक हम लोग खुद को नहीं समझेंगे तो अपने करियर में आगे मुश्किल हो सकता है अगर हम दूसरों को देखकर अपने करियर को चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फिर अंतर आत्मा जब जाग जाएगी या हमारी कलाएं हमें आवाज़ देगी कि भाई आप ये करना था आपको और इसमें आपको अच्छा लग रहा है तो शायद बाद में हम वापस रिटर्न तो नहीं आ सकते हैं लेकिन मन में एक पछतावा एक जो है गिल्टीनेस बना रहेगा इसलिए उस गिल्टीनेस से मुक्त होने के लिए आपको करियर चुनते वक्त थोड़ा सा टाइम खुद के लिए ज़रूर देना है चाहे साल भर भी अगर आप अपने बारे में सोचने के लिए देते हैं तो ये कम है क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी भर आप खुश रह सकते हैं अगर आपने अभी टाइम नहीं दिया और ज़िंदगी भर के लिए मुश्किल मोड़ ले सकते हैं इसीलिए बहुत ज़रूरी है करियर चूज़ करने के लिए आपको वक्त ज़रूर देना है थोड़ा सा वक्त अगर आप देते हैं तो आप पूरी जिंदगी को अच्छा बना लेते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनना है ब्रह्म का इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो करते चलो सबका भला जीवन के जीने है कला करते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 के जीने की ये है कला इसके बिना जीवन क्या है भला जीवन के जीने की ये है कला करते चलो के जीने ये है कला करते चलो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर दीपाली मोकाशे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और सोबत नारायण जी से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं बड़ा इंटरेस्टिंग बातें वो सुना रहे हैं क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति जब बात करता है तो निश्चित तौर पे सभी को अच्छा लगता है तो जिस तरह से उन्होंने स्व के बारे में बताया कि खुद का आत्मचिंतन होना चाहिए खुद के बारे में सोचना चाहिए करियर करने से पहले या करियर चूज करने के पहले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं सुगत नारायण जी करियर चूज़ करने के लिए जो हमारा इंटरेस्टिंग फील्ड है उसे कैसे एनलाइट करें उसको कैसे समझे इसके बारे में बताइए और कभी कभी कुछ करियर ऐसे भी होते हैं कि हमें इंटरेस्ट तो है गीत संगीत में लेकिन घर वाले उसके लिए बिल्कुल मना कर देते हैं पहले बोलते पढ़ाई करो नौकरी करो फिर बाद में ये हॉबीज़ में यूज़ करो तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और अगर आप स्पष्ट करते हैं इस बात को तो निश्चित तौर पर वो भी बहुत अच्छा होगा जी नमस्कार और आपका स्वागत है एक बार फिर आपके ही कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग मैं हूँ शोभित एक लाइसेंस्ड करियर काउंसलर और आज के इस, इस सेगमेंट में हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की जैसे कि अगर आपको याद होगा पिछले सेगमेंट में हमने कहा था कि अपने करियर को पहचानने के लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है जो कि पहला स्टेप है तो उसमें इंटरेस्ट हमारा क्या है माना हमारी रुचियां, हमारे शौक़ जो हमें अच्छा लगता है करना और एप्टीट्यूड जो कि हमारा हमारी कैपेबिलिटी है माना हमारी क्षमता हमारी काबिलियत हमारी कुशलता इन दोनों को हमको समझना होता है इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं आपको मुख्य दो बातों से अवगत कराना चाहता हूँ पहली बात कि अगर हमारा इंटरेस्ट बहुत हाई है माना हमारी रुचि किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी काबिलियत भी उतनी ही ऊँची हो मिसाल के तौर पे गीत गाना सभी को पसंद है कई लोगों को जिनके गले में सुर भी नहीं होता फिर भी वो गीत गाना सीखते हैं काफ़ी समय भी उसमें देते हैं लेकिन एक प्लेबैक सिंगर की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो जो काबिलियत तो और कुशलता एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ में होती है हाँ वो ना होने के कारण प्लेबैक सिंगर वो नहीं बन सकते भले वो घर में जैसे परिवार होता है तो उनमें उनके बीच में वो गा सकते हैं फ्रेंड्स के बीच में गा सकते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल रूप में अगर एक प्लेबैक सिंगर बन गाना होगा तो फिर नहीं होगा इसी वजह से रुचि अगर बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि काबिलियत भी हमारी उतनी ज्यादा हो दूसरी बात यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमारी रुचि है तो फिर हम वो काम भी बहुत अच्छे से कर लेंगे कर लेंगे वो अलग बात होती है क्या हम वर्तमान में कर पाते हैं तो इस वजह से या तो हम समय दें उस कार्य को सीखने के लिए जैसे कि जो डिज़ाइनर होते हैं तो डिज़ाइनर को अगर स्केचिंग और ड्राइंग की कला नहीं होगी तो वो डिज़ाइन कैसे बनाएंगे मन में जो उन्होंने सोचा है जो चित्र बनाया है अगर वो कागज़ पे उसका रूपांतर नहीं बना पाएंगे जो सोचा है तो फिर वो डिज़ाइनर कैसे हुए हु? तो उसी रूप से हमको उसकी तैयारी करनी होगी हमको वो चित्रकला सीखना होगा तो कोई भी ऐसा करियर हो सकता है दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट जो होते हैं रुचियाँ जो होती हैं वो समय पर बदलती भी रहती हैं बचपन में जैसे बच्चों को कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है पर जब वो थोड़े बड़े होते हैं किशोर अवस्था में आते हैं तो हम देखते हैं उनको कहानी सीरियल्स हाँ इस तरह की चीज़ें देखना अच्छा लगता है और जैसे ही वो युवा युवावस्था में आते हैं हाँ यंग अडल्टड में एंटर करते हैं कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पर लाइफ प्रैक्टिकल ज़िंदगी की जो बातें होती हैं हाँ उनको उस पर चर्चा करना उसके बारे में समझना ऐसी चीज़ों को टेलीविज़न पे देखना विश्व में क्या हो रहा है हाँ वो ज़्यादा उनको उनका उनका शौक़ उनकी रुचि उसमें बैठती है तो ये भी स्थाई नहीं रहता इंटरेस्ट भी स्थाई नहीं रहता क्योंकि ये समय समय पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमको क्या समझना है इंटरेस्ट और ऐप्टीट्यूड का मिलाप अगर हमारे अंदर ये इंटरेस्ट और ऐप्टीट्यूड का मिलाप हमको नज़र आता है तो वो हमारी काबिलियत हमारा पोटेंशियल होगा रुचि और काबिलियत नहीं है रुचि है पर काबिलियत नहीं है तो हम वो करियर चूज़ ना करें काबिलियत है और रुचि नहीं है तो भी हम वो करियर चूज़ ना करें मिसाल के तौर पे लोगों को काबिलियत होती है रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं हाँ जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं चार पहिया गाड़ी है दो पहिया गाड़ी है काम आता है करना लेकिन क्या वो उसको करियर बनाना चाहते हैं क्या उनका रुचि है उस काम में अगर नहीं है तो फिर उसको अपना करियर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसमें खुश नहीं रहेंगे उसी तरह से इंटरेस्ट है हाँ रुचि बहुत है रुचि क्या है मिसाल के तौर पे हो सकता है रुचि खाना खा, आ, बनाने में बहुत है हाँ लेकिन काबिलियत नहीं है बनाने की जैसे कि कुछ लड़कियाँ होती हैं उनको जैसे माँ बाप भी कहते हैं कि खाना बनाना सीखना है सीखना है हाँ और हो सकता है खुद में भी रुचि हो पर अगर हम ना कर पाएँ तो फ़ायदा क्या ऐसे होते हैं आ, लड़के भी होते हैं कई ऐसे लड़के होते हैं जिनको खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है तो घर में जाएंगे रसोई में जाएंगे खाना बनाएंगे पर वो उस तरह का खाना नहीं बना पाएंगे तो वो शेफ़ जैसे कहते हैं फाइव स्टार होटल्स में जो शेफ़ का, का काम करते हैं वो फिर एज अ करियर एज़ अ प्रोफेशन वो नहीं ले सकते तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का मिलाप जो कि पोटेंशल होता है हमारी हमारी मतलब एक तरह से कुशलता काबलीत हमारी जो होती है वो हमको फाइंड करना ओवरलैप इन दोनों का हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं इसका आंकलन करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे प्रकार के आ, आ, आ, मतलब एक प्रकार के शीट्स होते हैं जिसमें हम क्लाइंट का स्टूडेंट का हम सारा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का प्रोफाइल उसके अंदर वो दो घंटे का टेस्ट होता है जो कि वो आ जाता है और हम लोग एनालिसिस उसका अध्ययन विश्लेषण करते हैं तो हम बता पाते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है किस क्षेत्र में ज़्यादा हाई है तो मैं आपको बताऊँ पोटेंशियल पांच प्रकार के होते हैं लिंग्विस्टिक पोटेंशियल जो कि बोलने की कला होती है लिखने की कला होती है दूसरा अनालिटिको लॉजिकल पोटेंशियल जो कि तर्क करने की अध्ययन करने की कला होती है तीसरा स्पेशल पोटेंशियल जो कि रचनात्मक कला सोच विचार हाँ ऐसे चित्र जो मन में सोचा है उसको फिर हम कागज़ पर बना पाएँ तो वो जो कला होती है उसको स्पेशल पोटेंशियल कहते हैं चौथी कला होती है पर्सनल पोटेंशियल माना व्यवहार की कला लोगों के साथ मिलनसार होना और पांचवी होती है फिजिकल मैकेनिकल माना शारीरिक श्रम या मशीन्स के साथ जो काम किया जाता है वो कई लोगों को हम देखते हैं रिपेयरिंग का काम अच्छा लगता है पंखे हैं घर में रिमोट कंट्रोल है मोबाइल फ़ोन है उसको खोलना ठीक करना हाँ तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल मैकेिकल में आती स्पोर्ट्स भी फिज़िकल मेकनिकल में आता है और ये पांच प्रकार के पोटेंशल्स होते हैं हमारा इंटरेस्ट किस पोटेंशियल में है और हमारा एप्टीट्यूड किस पोटेंशियल में है इसको हम लोग मार्क्स देते हैं इस टेस्ट के द्वारा और हमको मालूम चलता है कि हमारा पोटेंशियल क्या हाई है और उसी से संबंधित जो करियर्स होते हैं जैसे कि लिंग्विस्टिक्स में काउंसलर आ गया टीचर आ गया लॉयर आ गए तो वो हम करियर्यर उनको रेकमेंड करेंगे कि आप उसमें अपना करियर बनाएं स्पेशल पोटेंशियल हुआ जैसे कि फैशन डिजाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर क्योंकि उसमें आपको रचनात्मक कला चाहिए होती है आर्किटेक्ट होते हैं जो कि मकान बनाते हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको भी ये कला उनके अंदर होनी चाहिए ये जो पोटेंशियल उनके अंदर होना चाहिए तो आप भी ये कर सकते हैं अगर कुछ समय शांति से बैठे अपने साथ और ये समझें कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है और सबको को आइडिया होता है आज के समय में कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं तो क्या हम बनना चाहते हैं उसमें हमको क्या कारोबार करना पड़ेगा क्या कार्य हमारे टास्क हमारी रिस्पांसिबिलिटी ड्यूटी क्या होगी उस उस कार्य को करने के लिए ये हम पता करें और ख़ुद अपने आप से पूछें क्या मैं इसको करने में इंटरेस्टेड हूँ और अगर इंटरेस्टिड हूँ तो क्या मेरे अंदर वो केपेबिलिटी है अगर इन दोनों का ओवरलैप होता है तो माना हम वो करियर अपने लिए सोच सकते हैं हम वो निर्णय ले सकते हैं कि इसको हम अपना करियर बनाएं ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है हम अगले सेगमेंट में देखेंगे बात करेंगे करियर बिलीफ के बारे में ये कुछ धारणाएँ होती मान्यताएं होती हैं तो जिसमें कहा जाता है जैसे कि जो आ, लड़कियां होती उनके लिए कहते हैं कि पुलिस लाइन और जो पुरुष प्रधान जो क्षेत्र होते हैं उसमें उनको नहीं जाना चाहिए उनके लिए टीचिंग जॉब बहुत अच्छा रहता है या फिर कुकिंग रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड एविएशन जैसे एयर होस्टेस वाले जो काम होते हैं बस वहीं तक वो सीमित रहेंगे और ऐसे ही पुरुषों के लिए कहा जाता है कि वो महिला प्रधान क्षेत्र में ना जाए तो महिला प्रधान क्षेत्र क्या हुआ जैसे कि टीचिंग हो गए नर्सिंग हो गया काउंसलिंग हो गया तो एज ए करियर काउंसलर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी करियर uh, महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं है uh, uh, एक न्यूट्रल वे uh, में रहकर हमको सोचना होता है सुगत नारायण जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा लगा और आइए अभी लेते एक और छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गेट तो उसके बाद फिर बातें करेंगे करियर काउंसलिंग की थोड़ी सी बातें जो रह गई है वो भी सुनी लेते हैं सोम जी से सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कर रहो दिल के बीतरण को हैं गुल यहाँ खिल के भी करण को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के विचरण को खिल हैं गुल यहाँ रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बाहर का कल ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बाहर का नमस्कार करियर ऑफ संडीज़ कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंच गए हैं सुबह जिसे अच्छी बातें हो रही है करियर काउंसिलिंग की आशा करूँगा उनकी बातें सुनकर आपको अपना करियर फ्रेम करने में बहुत ही आसानी हो रही होगी तो चलिए करियर चूज़ करते वक्त उसके कुछ मान्यताएं हैं कुछ बिलीफ सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके बारे में भी प्रकाश डालें जी सोभा जी नमस्कार एंड वेलकम टू योर शो करियर काउंसलिंग। मैं हूं शोभित नारायण अग्रवाल और आज हम बात करेंगे करियर बिलीफ के बारे में करियर बिलीफ है क्या ये ऐसी मान्यताएं हैं ऐसी धारणाएं हैं जो कि हम किसी भी करियर के प्रति रखते हैं कारण कुछ भी हो सकता है करियर बिलीव एक प्रकार के आइडियाज होते हैं किसी करियर के प्रति फॉर एग्जांपल डॉक्टर डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना होता है ये कोर्स का नाम है और डॉक्टर को समाज में किस निगाह से देखा जाता है भगवान के रूप में कहते हैं कि आप तो डॉक्टर नहीं आप भगवान हैं जो आपने हमारे परिवार वाले को आपने हमारे स्वजन को आपने ठीक कर दिया उसी रूप से टीचर को भी ऊंची निगाह में देखा जाता है लेकिन क्या एक कारपेंटर को उस रूप से देखा जाएगा कहते हैं कि यह तो बढ़ई का काम करता है तो यह क्या हुआ यह एक मान्यता एक धारणा है करियर बिलीफ बहुत ही गहरी कन्विक्शन होते हैं किसी करियर के प्रति जैसे कि एक फैशन डिजाइनर तो एक फैशन डिजाइनर को समाज में किस रूप से देखा जाता है क्या लड़के इसको अपना करियर बना सकते हैं या ये करियर केवल लड़कियों के लिए है करियर बिलीव हमेशा एक्यूरेट सटीक नहीं होते हैं माना जो हमने मान्यताएं धारणाएं किसी करियर के प्रति बनाई हैं जरूरी नहीं कि वो सटीक हो ये एक जनरेशन से दूसरे जेनरेशन को भी पास ऑन किया जाता है कैसे और क्यों क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं जिस संस्कृति जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो बातचीत होती है और बातचीत करके उसका जो सारांश उस कम्युनिटी पर फैलता है वो उस कम्युनिटी के लोग मानते हैं उसको स्वीकारते हैं और वही बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं इस वजह से वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर पास ऑन होता है मिसाल के तौर पे एक करियर बिलीफ ये है कि लड़कियों को तो एजुकेशन में ही जाना चाहिए वो एक साफ सुथरा काम है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है बुद्धि इस्तेमाल करनी होती बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो एक सुरक्षित प्रोफेशन है लड़कियों के लिए उसी तरह से ये करियर uh, बिलीफ माना एक बहुत ही कड़ा प्रभाव हाँ करियर uh, के विकास के प्रति uh, पुलिस तो पुलिस लाइन में लड़कियों को जाने के लिए माँ बाप प्रेरणा नहीं देते हैं उसी तरह से हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में लड़कों को माँ बाप प्रेरणा नहीं देते हैं जाने के लिए आइए दोस्तों हम समझते हैं कि करियर बिलीफ की परिभाषा क्या है करियर बिलीफ एक प्रकार से आ, आ, हमारी जो दृष्टिकोण है हमारी जो सोच है हमारे विचार केवल हमारे ही नहीं पर हमसे संबंधित हम जिस समुदाय में रहते हैं जिस संगठन में रहते हैं वो जो संस्कृति है वहाँ की वेशभूषा वहाँ की जाति हाँ वहाँ का जो धर्म ये सारी बातें जो है मिलकर एक प्रकार की धारणाएँ बनाती हैं उस समाज की वो रचता है लोगों के मन बुद्धि और उनके एक प्रकार से जैसे कि कड़े विचार की ऐसा ही होना चाहिए अगर लड़की है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए अगर लड़का है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए सर्विस क्लास के लोग इस प्रकार के होते हैं हाँ बिज़नेस क्लास के लोग इस प्रकार के होते हैं और उसमें धन का महत्व क्या है तो अगर वो इस प्रकार के जॉब में जाएंगे तो इतना धन मिलेगा बिज़नेस में रहेंगे तो इतना ज़्यादा कमाई हो सकती है तो ये सब क्या है करियर बिलीफ ये सारे एक प्रकार की मान्यताएं हैं दृष्टिकोण हैं धारणाएं हैं बच्चा बच्ची को ये सब बातें नहीं मालूम होते हैं वो इनसे परे होते हैं और जैसे मैंने पहले के सेगमेंट्स में आपको बताया था कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का ओवरलैप पोटेंशियल बताता है बच्चे के बारे में और वो पोटेंशियल के आधार से अगर हम करियर को डिसाइड करें तो बच्चे के हित में होता है परिवार के हित में होता है लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं ये जो धारणाएं मान्यताएं बनी हुई हैं करियर को लेकर और मां बाप की स्वयं की इच्छाएं होती हैं और वो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर चाहते हैं कि वो बच्चे उनको माने स्वीकारें और उसी राह पर चले तो उनका भला होगा सोचना तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आप खुद बताइए और खुद सोचिए इस प्रकार से उनके करियर को डिसाइड करना क्या उनके पोटेंशियल को जस्टिफाई करता है क्या उनके पोटेंशियल्स से न्याय करता है हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा ये जो मान्यताएं होती कई प्रकार की होती हैं जैसे कि सामाजिक अनुभव के आधार से ये आ, आ, मतलब ये फैलता है अब हम बात करते हैं फोर्स की कितने माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे आर्मी में जाएँ मिलिट्री में जाएँ हाँ देश सेवा की भावना के बारे में जो बात होती है कितने माँ बाप चाहेंगे वहाँ पर जो आ, कड़ा परिश्रम करना होता है हाँ और परिवार से दूर रहकर उनको जो आ, देश की सेवा करनी होती है वो एक अलग प्रकार का पूरा एक अलग प्रकार का जैसे कि एक एक करियर ही बिल्कुल अलग प्रकार का है तो ये तो बात हुई थी आमी के बारे में हम अगर बात करें जर्नलिज्म जर्नलिज़्म जहाँ पर पत्रकार लोग होते हैं आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाँ रिपोर्टिंग होती है न्यूज़ पढ़ा जाता है सुनाया जाता है और प्रिंट मीडिया में देखा जाए तो जैसे अखबार में जो सारी खबरें मिलती हैं तो उसको भी लिखा जाता है तो हर संस्कृति में हर समाज में करियर uh, को एक एक एक दृष्टि के रूप से देखा जाता है कि वो अच्छा है कि वो बुरा है और अगर सही करियर को चुनाव बच्चा नहीं कर पाता है किसी भी कारण से तो आगे चलकर उसको दिक्कत होती है जैसे कहते हैं मिड करियर क्राइसिस मिड करियर क्राइसिस वो होता है कि जब व्यक्ति अपने तीस या चालीस की उम्र में आता है उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया मैं ये नहीं करना चाहता था मुझे खुशी नहीं मिली है मैं अपना वर्क लाइन चेंज करूंगा और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मुझे बहुत खुशी मिले संतोष मिले हाँ पैसा भी कमाए पर साथ ही साथ मैं वो करना चाहता हूँ जिसमें मुझे बोझ ना लगे कि हाँ मंडे को मंडे आया है तो मुझको ऑफिस जाना पड़ेगा मुझको फिर वही काम करना पड़ेगा आ, कर बिलीव खुद कुछ प्रकार की स्वयं की बनाई हुई धारणाएं भी होती हैं मिसाल के तौर पे जाति कि अगर जैसे जाति बनी हुई है भारत में जो चार वर्ण बने हुए हैं हाँ ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण तो लोग अपने आप को ये भी सोचते हैं कि अगर हम इस जाति के हैं तो हमको यही काम करना चाहिए हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण लोग ये काम नहीं करेंगे ब्राह्मण लोग ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाएंगे हाँ छुआछूत की जो बातें होती हैं तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि तो अभी जो समय हो आ गया है वो ग्लोबलाइजेशन का है ग्लोबलाइजेशन माना विश्व स्तर पर कारोबार करने का राष्ट्र स्तर पर कार्य करने का अभी तो बातचीत बहुत जल्दी होती है इंटरनेट आ गया है फेसबुक है सोशल मीडिया है व्हाट्सएप है और इस माध्यम से हम देखते हैं कि जानकारी भी बहुत सहज हो गई प्राप्त होना और ट्रैवलिंग भी बहुत सहज है तो कोई भी व्यक्ति एक जगह सीमित नहीं रहता है उनकी विकास की जो चांसेस हैं वो अनलिमिटेड हो गई हैं वो कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं और विश्व में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें अगर हम अपने देश में कैपिटल्स की बात करें तो काम को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है काम को काम के रूप में देखा जाता है मैंने अपने अर्लियर सेगमेंट में एग्जाम्पल आपको दिया था होटल मैनेजर का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये समझेंगे कि हमको मान्यताएँ धारणाओं में नहीं जाना चाहिए न्यूट्रल होकर करियर को डिसाइड करना चाहिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आर्ट्स तो कमज़ोर बच्चे लेंगे और साइंस तो जो होशियार बच्चे लेंगे ऐसा नहीं है या कॉमर्स है वो कमज़ोर बच्चे लेंगे नहीं अगर बच्चे की कुशलता मतलब आर्ट्स में है हाँ उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो आगे चलकर वो हिस्टोरियन बन सकता है ये भी एक बहुत अच्छा करियर है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर वो भी सरकारी जॉब होती है अच्छा वेतन मिलता है और उसमें वो अच्छा सर्विस कर सकते हैं और अपने लिए कमाई भी अच्छी कर सकते हैं करियर बिलीफ के बारे में इस सेगमेंट में इतना ही है अगले सेगमेंट में फिर हम मिलेंगे तब तक कुछ विचार करिएगा कुछ अपने अपने साथ साइलेंस में बैठकर ये सोचेगा कि मुझे क्या करना है चलिए सुबध जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया करियर बिलीफ के बारे में और ये एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पर हमें इसको ठीक से समझने की ज़रूरत थी और आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझा कि कैसे एक डॉक्टर और एक फ़िलासफ़र या फिर एक राइटर सब अलग अलग जो है समाज में मान्यता है और आप किस मान्यता को प्राथमिकता देते हैं आप कैसे लोगों से प्रेज चाहते हैं अप्रिशिएशन चाहते हैं अगर उस चीज़ पर अगर आप फोकस करते हैं तो भी आप अपने करियर को फ्रेम आउट करने में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं तो ये भी एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर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 माए नैना बांधे डगरिया मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो तंग करने का तो से नाता है गुजरिया तंग कर तो से नाता है गुजरिया